अमृत दृष्टि परम गुरु ओषो के प्रवचनों का अनूठा संकलन। ट्रैक नंबर पैंतीस मनुष्य देह या कुछ और भी दूसरा प्रश्न क्या मनुष्य देह मात्र ही है या कुछ और भी रंजन मनुष्य देह भी है और देह नहीं भी मनुष्य देह में अदेह है शरीर में छिपा अशरीरी है पदार्थ में प्रछन्न परमात्मा है दुनिया में दो तरह की विचारधाराएं प्रभावी रही दोनों अधूरी है। एक है भौतिकवादी की परंपरा चारवाक दिद्रो मार्क्स फ्रायड एपिकोरस और इस तरह के लोग जिन्होंने कहा कि मनुष्य केवल देह मात्र है और रत्ती मात्र भी ज्यादा नहीं भिन्न नहीं अन्य नहीं बस देह है सिर्फ मिट्टी का दिया है इसमें कोई और ज्योति नहीं यंत्र मात्र है, जब तक चल रहा है चल रहा है जब गिर गया गिर गया जैसे तुम्हारी घड़ी बंद हो जाए तो फिर तुम ये थोड़ी पूछते हो घड़ी सांस से किसकी इसकी आत्मा कहां गई मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी खरीद के लाया था सस्ती मिल गई थी मेले में अमेली की घड़ी और खूब सस्ती मिल गई थी तो बहुत प्रसन्न घर तक आया था लेकिन घर तक आते आते घड़ी बंद हो गई तो मुल्ला ने घड़ी खोली पत्नी ने बहुत कहा कि तुम्हें पता नहीं घड़ी सुधारना क्या खोल के बैठे हो किसी घड़ी के पास जाओ मुला ने का इतनी सस्ती घड़ी अब घड़ी सांझ लूटेगा जरा मैं ही खोल के देखूं कि मामला क्या है घड़ी खोली तो उसमें एक मरा हुआ मच्छर निकला मुला ने का तब तो मैं कहूं जब ड्राइवर ही मर गया तो घड़ी कैसे चलेगी चारवाक से लेकर मार्क्स तक तुम्हारे भीतर कोई ड्राइवर है मच्छर जितना भी इतना भी वे नहीं मानते तुम बस यंत्र मात्र घड़ी बंद हो गई तो तुम यह नहीं पूछ सकते कि घड़ी में जो चलता था वह कहां गया पूछोगे तो लोग पागल कहेंगे घड़ी में कोई नहीं था जो चलता था घड़ी तो एक संयोजन थी कोई घड़ी की आत्मा नहीं थी जो उड़ गई पंख पसार कर चली गई अपने लोग छोड़ गई देह को यहां यह भौतिकवादी की परंपरा है। इस परंपरा में आधा सत्य है और ध्यान रखना आधे सत्य पूरे असत्यों से भी बदतर होते वो जो उनमें आधा सत्य होता है वही उनका खतरा है क्योंकि वो सत्य जैसे मालूम होते और सत्य होते नहीं आवरण सत्य का होता है भीतर असत्य होता है इस आधे सत्य या आधे असत्य के विपरीत दूसरी परंपरा है अध्यात्मवादियों की उसके पीछे बड़ी भीड़ भौतिकवादियों के पीछे बहुत बड़ी भीड़ नहीं थी लेकिन अब उनके पीछे भी भीड़ है क्योंकि रूस और चीन दो बड़े देश भौतिकवादी हो गए हैं भौतिकवाद पहली दफा धर्म बना है इसके पहले धर्म नहीं था इक्के दुख के लोग तर्कनिष्ठ लोग बुद्धि से ही जीने वाले लोग बुद्धिजीवी कभी कभार उस तरह की बातें कर देते थे समाज उनका ज्यादा ध्यान भी नहीं रखता था उनसे कुछ बनता बिगड़ता भी ना था नक्कार खाने में तूती की आवाज थी कौन चिंता लेता था लेकिन अब भौतिकवाद भी एक धर्म है उसके भी पंडित पुरोहित उसकी भी त्रिमूर्ति है कार्लमार्स फ्रेडरिक एंजल्स और लेलिन ये तीन की त्रिमूर्ति है जोसेफ स्टेलिन ने बहुत कोशिश की कि इसको चार बना दे चतुर्भुज बना दे, अपने को बहुत लगाने की कोशिश की जब तक जिंदा रहा तब तक उसने तीन को चार में बदल दिया था मरते ही हटा लिया गया उसी तीन को चार बनाने की कोशिश माओ से तुंग की थी लेकिन वो त्रिमूर्ति थिर हो गई जैसे ईसाइयों में ट्रिनिटी का सिद्धांत है वैसा कम्युनिस्टों में त्रिमूर्ति का और जैसे हिंदुओं का काशी है और मुसलमानों का काबा और जैनों का गिरनार और यहूदियों का जेरूसलम वैसे ही कम्युनिस्टों का क्रेमलिन काशी काबा क्रेमलिन ये सब एक ही ढंग की चीजें हैं इनमें कुछ भेद नहीं जैसे अधिकारी पंडित पुरोहित हैं पोप हैं पादरी हैं शंकराचारी हैं वैसे ही अधिकृत कम्युनिस्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी का पोलिट ब्यूरो है कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकृत विद्वान हैं स्वीकृत विद्वान हैं उसके भी अधिकारी हैं उनसे अन्य था जो जाए वो पापी है उनसे अन्य था जो जाए उसे यही नरक भेज दिया जाता है क्योंकि कम्युनिस्ट भविष्य में तो भरोसा नहीं करते मृत्यु के बाद तो उनका कोई नरक है नहीं इसलिए उनको साइबेरिया यही भेज देना पड़ता है जीते जी या काराग्रह में डाल देना पड़ता है दूसरी परंपरा है अध्यात्मवादियों की वो कहते हैं आदमी देह नहीं है आत्मा है देह तो मात्र सपना है माया है यह भी आधा सत्य है देह सपना नहीं है और देह माया नहीं शंकराचार्य स्नान करकर काशी के घाट पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और एक सूद्र ने उन्हें छू लिया बहुत नाराज हुए और कहा कि हे मूढ़ शूद्र तुझे इतनी भी समझ नहीं कि ब्राह्मण स्नान करके पवित्र होकर पूजा की तैयारी में जा रहा हो उसे छुआ जाता है लेकिन वह शूद्र भी अद्भुत था कोई साधारण शूद्र न रहा होगा उसने कहा एक बात का जवाब दे दें जानकर ही मैंने छुआ है इसी जवाब को जानने के लिए छुआ है कल रात आपका प्रवचन सुना आपके तर्क सुने आप सिद्ध करते हैं संसार माया है देह स्वप्न मात्र है तो मेरे स्वप्न ने आपके स्वप्न को छुआ एक स्वप्न दूसरे स्वप्न को छू ले तो इसमें अपवित्र क्या हो जाएगा न मैं हूं ना आप देह की तरह तो मैं भी असत्य आप भी असत्य असत्य में भी पवित्र असत्य और अपवित्र असत्य होते हैं असत्य में भी ब्राह्मण असत्य और शुद्र असत्य होते हैं। मैं तो समझता हूं असत्य सिर्फ असत्य होता है यदि मेरी देह ने आपको छुआ और आपकी देह अपवित्र हो गई तो फिर देह है फिर रात के तर्कों का क्या हुआ शंकराचार्य को इस तरह किसी ने ना झकझोरा था तार्किक वे बड़े थे तर्क में उनसे कोई जीता ना था सारे देश में उन्होंने दुदुम भी पीट दी थी शास्त्रार्थ कर, कर, कर के लोगों को हराते चले गए थे लेकिन इस सूद्र के सामने न तो हो जाना पड़ा और उस सूद्र ने कहा यह भी हो सकता है आप कहें कि नहीं देह तो माया है लेकिन तुम्हारी आत्मा ने मेरी आत्मा को अपवित्र कर दिया तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रात आपने यह भी कहा था कि आत्मा अपवित्र होती ही नहीं आत्मा तो पवित्र ही है आत्मा के अपवित्र होने का कोई उपाय नहीं देह असत्य है आत्मा अपवित्र होती नहीं क्योंकि आत्मा ब्रह्म स्वभावी और ब्रह्म और अपवित्र हो जाए तो मेरे ब्रह्म ने आपके ब्रह्म को अपवित्र कर दिया और गंगा में स्नान ब्रह्म को किया था करवाया था या शरीर को गंगा का जल ब्रह्म को भी धोता है बाहर का जल भीतर के अंतस्थल को धोने लगा यह पहला मौका था कि शंकराचार्य को किसी ने बेजुबान कर दिया जैसे जीप काट ली हो झुक गए थे उस शूद्र के चरणों में क्षमा मांगी थी और कहा था मुझे माफ कर दो जो मैं कहता था वो अब तक सिद्धांत था दर्शन शास्त्र था अब से उसे जीवन बनाऊंगा फिर दिन में बहुत खोज की उस शूद्र की लेकिन वो सूद्र पाया नहीं जा सका वह शूद्र निश्चित ही कोई अद्भुत रहस्यवादी संत रहा होगा रहा होगा किसी बुद्ध किसी कबीर किसी क्राइस्ट की हैसियत का आदमी जो शंकराचार्य को भी झकझोर दिया यह आधी परंपरा है जो देह को माया कहती रंजन मैं दोनों परंपराओं में से किसी को भी स्वीकार नहीं करता हूं दोनों को एक साथ स्वीकार करता हूं मनुष्य देह है देह सत्य है और मनुष्य सिर्फ देह ही नहीं है देह के भीतर आत्मा है और आत्मा परम सत्य है मनुष्य दोनों का जोड़ है मनुष्य एक अद्भुत संयोग है जहां आकाश और पृथ्वी मिलते मनुष्य एक छितिज है हम नहीं हैं द्वीप जीवन नदी के वरन जीवन से भरे निर्मल सरोवर भले मिट्टी से हुआ निर्माण किंतु मिट्टी है परिधि ही नहीं है मिट्टी हमारे प्राण सूर्य की दीपित किरण से नीर के भावुक मिलन की हम विमल संतान सुनो फिर से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 किंतु हम में जी रही गति की असीमित धार हम में जी रहा है सिंधु ही सिंधु की गहराइयों का मेघ की ऊंचाइयों का प्यार हम प्रखर आलोक गति में भावना के पुत्र हैं, हम नहीं हैं रेत के रूखे अशुभ अंबार पर हमें बेचैन करता यह व्यथा का भाव कट चुके हम धार से गति से हमारा हो चुका अलगाव हम सरोवर हैं नहीं हैं धार यह नहीं है सांप अथवा नियत अपनी किंतु यह तो बस समय की बात क्षण परिस्थिति हम नदी के पुत्र हैं पाषाण कारा से घिरे दूर उसके क्रोध से हम दूर उस श्रोतस्वनी से तदपि उसके अंश हम वंशज उसी के हो गए हो हम भले मृिमाण पर समवाय के अभियान में मिल एक होने के लिए आकुल हमारे प्राण तुम अगर हो द्वीप रूखी रेत के बेडोल टीले धार की ही गोद में बैठे विषम व्यवधान तो भले ही तुम रहो ऊंचे महान पर कृपा कर यह न सोचो धार की हर लहर जो आती तुम्हारे पास ठोंकती है वह तुम्हारी पीठ या तुम्हारी कीर्ति में वह छेड़ती है तान वह तो है विकल बेचैन तुमको लांग जाने के लिए सहज गति अनुरु पाने के लिए धारा बढ़ाने के लिए और हम यद्य नहीं है धार यद्यपि है सरोवर मात्र किंतु यह केवल समय की बात लौटकर टुक ग्रीष्म आने दो किरण का हमको तनिक वरदान पाने दो उफन जाने दो हम अहम को भूल मेटकर अपनी बनावट तोल सीमाएं सभी एक दिन फिर से मिलेंगे धार में संवेद जीवन के अमर अपरमित ज्वार में हम उस अनंत आकाश के हिस्से और अगर आज पृथ्वी पर सीमा सीमाबद्ध हैं तो यह केवल परिस्थिति है यह हमारा सत्य नहीं जैसे कि नदी की धार नदी से कट के सरोवर बन जाए चट्टानों में घिर जाए है तो धार का ही अंश लेकिन आज चट्टानों में घिरा है आने दो ग्रीष्म की ऋतु उतरने दो किरण आकाश से ले जाएगी उड़ाकर सरोवर को पुनः मेघों में फिर बरसेगी जलधार हिमालय पर फिर धारा बनेगी फिर सागर से मिलन होगा ऐसे ही जब कोई शिष्य किसी गुरु की किरण के पास आ जाता है तो उड़ान शुरू हो जाती रहता पृथ्वी पर है, लेकिन पैर फिर उसके पृथ्वी पर नहीं पड़ते रहता देह में और फिर भी देह से मुक्त हो जाता है होता देह में फिर भी देह ही नहीं होता मैं चाहता हूं कि तुम इस सत्य को ठीक ठीक अपने अंतस्तल की गहराई में उतार लो देह का सम्मान करो अपमान न करना देह को गर्हित न कहना निंदा न करना देह तुम्हारा मंदिर है मंदिर के भीतर देवता भी विराजमान है मगर मंदिर के बिना देवता भी अधूरा होगा देवता के बिना मंदिर भी सुना होगा दोनों साथ हैं दोनों संवेद एक स्वर में आबद्ध एक लय में लीन यह अपूर्व आनंद का अवसर है इस अवसर को तुम खंड सत्यों में मत तोड़ो रंजन पूछती क्या मनुष्य देह मातृ ही है या कुछ और भी देह भी है और कुछ और भी देह के पार भी है पदार्थ भी है और परमात्मा भी और अंतिम विश्लेषण में पदार्थ परमात्मा का ही सघन रूप है व्यक्त रूप है प्रगट रूप है और परमात्मा पदार्थ का ही अप्रगट द्रश्य रूप है अगर पदार्थ फूल है तो परमात्मा सुगंध है सुगंध ही घनी होकर फूल बनती और फूल ही विरल होकर अदृश्य होकर सुगंध बनता है मैं तुम्हें न तो भौतिकवादी बनाना चाहता हूं न अध्यात्मवादी मैं तुम्हें सत्यवादी बनाना चाहता हूं और सत्य दोनों एक साथ वीणा भी सत्य है और वीणा से उठा संगीत भी सत्य है हालांकि वीणा को हाथ में ले सकते हो संगीत पर मुट्ठी ना बांध सकोगे लेकिन संगीत कम सत्य नहीं है वीणा से संगीत असत्य होगा तो वीणा में क्या खाक सत्य रह जाएगा वीणा में बचेगा क्या और अगर वीणा असत्य होगी तो संगीत जन्मेगा कैसे यह अस्तित्व परमात्मा का अनिवार्य अंग है और परमात्मा इस अस्तित्व का अनिवार्य प्राण है दोनों एक साथ मुझे स्वीकार है मैं भौतिकवादी हूं और अध्यात्मवादी हूं मुझे चारवाक उतना ही प्रिय है जितने गौतम बुद्ध मुझे शंकराचार्य उतने ही प्रिय हैं जितना एपीकुरस और यहां मैं तुम्हारे सन्यास के माध्यम से एक अपूर्व समन्वय निर्मित कर रहा हूं एक सेतु निर्मित कर रहा हूं एक इंद्रधनुष बना रहा हूं जो जोड़ दे इन दोनों परंपराओं को क्योंकि इनके दोनों के जोड़ से पूरे मनुष्य का जन्म होगा अब तक मनुष्य अधूरा अधूरा रहा है जो नास्तिक हुआ वो देह में आबद्ध हो गया जो आस्तिक हुआ वो देह का दुश्मन हो गया मैं चाहता हूं क्यों ना दोनों तुम्हारे हों यह किनारा भी तुम्हारा वह किनारा भी तुम्हारा उपनिषित कहते हैं नेति नेति ने न ने यह न वह मैं कहता हूं इति इति यह भी वह भी मैं तुम्हें सब देना चाहता हूं जो है इसमें से कुछ भी छोड़ने योग्य नहीं क्योंकि कुछ भी तुम छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ अधूरे रह जाओगे तुम्हारी पूर्णता में थोड़ी कमी रह जाएगी तुम्हारा गीत खंडित होगा उसमें कुछ कड़ियां खोई होंगी तुम्हारी वीणा के कुछ तार टूटे होंगे तुम लंगड़े तुम अपंग और पूर्णता में आनंद है, पूर्ण होना सच्चिदानंद होना है इसलिए आस्तिक भी मेरा विरोध करेगा नास्तिक भी मेरा विरोध करेगा नास्तिक विरोध करेगा क्योंकि मैं आत्मा की बात करता हूं और आस्तिक विरोध करेगा क्योंकि मैं तुम्हारे देह को सम्मान देता हूं समादर देता हूं लेकिन यह आस्तिक और नास्तिक दोनों मूड़ हैं अगर आस्तिक मूढ़ ना हो और नास्तिक मूढ़ ना हो तो दोनों जो मैं कह रहा हूं उसका सत्कार करेंगे दोनों आनंद मग्न होकर नाचेंगे कि पृथ्वी पर पहली बार हम मनुष्य की समग्रता को स्वीकार करने के योग्य हो सके हमारी इतनी पात्रता हुई कि हम पूरे मनुष्य को स्वीकार कर लें एक अंग को अस्वीकार न करना पड़े दूसरे को स्वीकार करने के लिए आंशिक मनुष्य का समय जा चुका अखंड मनुष्य का समय आ गया है यह पृथ्वी भी हमारी है और आकाश से भरा हुआ अनंत विस्तार तारों से भरा हुआ अनंत आकाश वह भी हमारा है हम पृथ्वी के फूलों को भी नहीं छोड़ेंगे और आकाश के तारों को भी नहीं हम दोनों को ही जोड़कर अपना घर बनाएंगे मेरे सन्यास में पृथ्वी के फूल और आकाश के तारों को जोड़ना है दोनों का सेतु बनाना मेरा सन्यासी पुराने ढप का सन्यासी नहीं है न पुराने ढप का संसारी मेरा सन्यासी एक अनूठा प्रयोग है अति नूतन प्रयोग है एक क्रांतिकारी प्रयोग है क्योंकि जो भी श्रेष्ठ है चाहे वो नास्तिक में हो चाहे आस्तिक में उस श्रेष्ठ को हम स्वीकार कर रहे हैं और जो निकृष्ट है उसको भी हम सीढ़ी बनाएंगे उसे भी हम अस्वीकार नहीं करेंगे अस्वीकार करना मेरी दृष्टि नहीं समग्र स्वीकार मेरा दर्शन है